जो आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीतों का कलेक्शन। तो आइए बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत स्वागत है है के के के सफर में में। आज के इस एपिसोड थैंक यू सनी आपका भी बोग -बोग स्वागत है मेरा साथ देने के लिए और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगी और खाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार नमस्कार <laughs> जैसा की आपने कहा है, मैं पे फिर से पुराने गाने गाने और और और बड़े बड़े खूबसूरत दिल लुभाने वाले लेके जो सबसे पहला गाना मेरे पास है है वो मस्ती भरा थोड़ी पंजाबी टोन वाला है गाना रेशमी सलवार कुर्ता जा, जाए रूप कहाना जाए नखरे वाली तो बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें नाच है मस्ती है और पंजाबी पंजाबी पूरा सेट ऐसा पंजाबी सेट ऐसा और और जी, जी। क्या हैं। बात है बहुत गाना आपने याद करा नया दौर इस एल्बम का जो नाइन सेवन में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही कमाल का पॉपुलरिटी हासिल की थी इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार वैजंती माला जीवन और अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया था तो चलिए इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल बताई गई है उस जमाने में किसानों का दौर हुआ करता था और फिर नई टेक्नोलॉजी आई गाड़ियां बसेस वगैरह शुरू हो गए तो फिर किसान जो तांगे वगैरह चलाते थे उनकी रोजी रोटी में खतरा होने लगता है बस की आने से तो यहाँ पर ये जो है चीजे बताई गई है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है इस फिल्म का ये जो मस्ती बरए जैसे जी ने बताया है तो आइए सुनते हैं इस गीत को आप सुना है रेडियो मेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुश या यहाँ तो नहीं आया बेटी पुल पे होगा क्या, साहेब क्या क्या आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 सौ खुश रहो खुश या बाटो क्या बात है बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे इस गाने को अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में हम लोग खाबों के सफर में कभी कभी रिश्तों में जो है आंसू भी आते हैं तो मुस्कुराहट भी होती है और इसके लिए कहते हैं कि जीवन में आंसू और मुस्कुराहटों का बड़ा अच्छा कनेक्शन भी है कई बार आंसू जो है खुशी के भी निकलते हैं तो दुख के भी निकलते हैं इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको तो आंखों से जो प्रेम के आंसू जरते हैं वो भी हमें कुछ जो है यादें बना के रखती है और बहुत दिनों के बाद एक खुशी की जो एहसास है वो हम कर पाते हैं इसीलिए किसी ने कहा है आंसू जानते हैं कौन अपना है तभी अपनों के आगे निकलते हैं और मुस्कुराहट का क्या है गहरों से भी वफा कर लेती है <laughs> आप सुना हैं रेडियो पुनिरी आवाज 107.8 एफएम जीरो सफर को आप सुना हैं आइए आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है जिम जिम के गीत आहा। भी, भी, भी तो में। ये मेरा अगला गाना है बहुत रोमांचिक गाना है बहुत ही खूबसूरती से फिर मया गया राजर कुमार और बबिता गाना यह है इसमें शौक ही है जैसा कि इसको आप गाते ही आपको आपके अंदर से को ऐसा भाव उठने लगता है कि जैसे आप आंखें बंद करेंगे और ऐसे रिमझिम की बरसात और आपको ऐसा ये गाना आपने याद करा नाइनटीन सिक्सटी नाइन का बबीता राजेंद्र कुमार प्राण प्रेम चोपड़ा निरुपम रॉय पर पिक्चराइज किया गया था बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने याद कराया है जो मोहन कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म लक्ष्मीकांत का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है तो आइए सीधे चलते हैं गाने की तरफ फिर इसके बाद बात करते हैं खुश रहो जिम जिम के सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में झिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगी बीगी रातों में कुछ ना सोचा कुछ ना देखा कुछ भी पूछ ना एक अनजान से चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बनके साथी राहों में तुम्हें तो बड़ी लंबी जिकी बातें, बड़ी छोटी है बरका किरा गीत सावन गाए। भी गी भी गी रातों में आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ खुश रहो बाटो क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अनजान इस फिल्म का जो एक गैरेज मैकेनिक पिक्चराइज किया गया था इसमें जो कलाकार है राजेंद्र कुमार वो एक गैरेज के मैकेनिक है और वो किसी अमीर लड़की से प्यार करता है लेकिन अमीर लड़की के माता पिता उससे प्यार करने नहीं देते उससे शादी करने से इनकार करते तो वहाँ पर जो है बताया गया था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी को हम लोग पूरी तो नहीं सुना पाएंगे लेकिन थोड़ा सा मैंने सुनाया आपको और कई बार स्वच्छता की बात चलती है तो स्वच्छता पर किसी ने एक मैसेज लिख के भेजा है सेवन टू वन गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब गरीब तो सड़कों से तक उठा लेते हैं। हैं आप है, रेडियो आवाज 107.8 एफएम। अगला गाना कौन सा है आपके पिटाने में अगला गाना जैसे मेरे पास है जिम के लेके आई बरसात इसमें भी कुछ ऐसा ही है अगर आपको बरसात का रियल मजा लेने चाहते हैं तो आप महलों में घरों के अंदर ना बैठे अगर आप बाहर आके सड़क पे निकल जाएं या छत पे खड़े हो जाएं तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे तो इसमें टिप-टिप की आवाज और जो बारिश के बरस भी जो बूंदे है उसकी आवाज उसमें आप कितना एंजॉय करते हैं ये आप गाने में महसूस करते हैं रिमझिम के तर आने लेके आई पर <laughs> चलिए ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये काला जो उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और देवानंद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था तो इस फिल्म के कलाकार देवानंद तो थे ही और साथ में वैदा रहमन मोहम्मद रफी चेतन आनंद ने भी इसमें कुछ आप झलकिया इनके देखने को मिलती है तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत गाना है भी आप सुनने वाले हैं शैलेंद्र साहब का लिखा गीता दत्त मोहम्मद रफी साहब का गाया देव बर्मन का संगीत सजा अगला गाना आपके लिए काला बाजार से खुश रहो खुशियां बांटो ले के आई रिमझ तर ले आई पहले मुलाकात रिमझिम के तर ले आई बद सा का प्यार का कर मन से खबहारीना रिमझुन के तरा लेके आई बदसात मत वाले काले बादलों का शोर। गुं गुं गुं नाचे मन का सुन के मत वाले काले नो का शोर मन का मोर सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ रिमझम की तैराने लेके आई मेरे याद आए किसी से बो आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 सौ खुश रहो खुश या बाटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जिम के लेके आई बरसात क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना विभाजी आपने सुना है आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही क्या कहते हैं उत्साह और उमंग के साथ उस गाने को सुनकर जो है एक नई खुशी फील कर रहे होंगे तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अभी तो यो पिछला गाना ही सुन के मेरे को मुंह में पानी आ रहा है की माल पूड़े और पकौड़े खाने का मन होता है जबाद होती है <laughs> और, और इंसान भावुक उठते हैं सिर्फ सही बात इसमें उमंग पैदा होती है तो अगला गाना उमंग से बड़ा है रोका कई बार मैंने उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को तो ये भी बहुत अच्छा गाना है और प्यार का इजहार किया जा रहा है इस गाने में और नेचर को इसमें महसूस किया जा रहा है और बोलो के साथ खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है अब बहुत एंजॉय इस गाने को जी जी जी मेरे एल्बम सजा ये गाना है और बहुत ही भावुक गाना है और मुझे लगता है की आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो आइए दिल से इस गाने को सुनिए फिर मिलते हैं आप सुनाए है पाठ हो कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को तो जाने जान। तू तो ही मेरे प्यार का ज्ञान है ओ, ओ, ओ मानो न मानो दीवाना बेफुश खुश रहो खुशियां बाटो नमस्कार मेरे सनम इस एल्बम का आपने गाना सुना आशा पारे विश्वजीत ममताज प्राण राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया था मेरे सनम का गाना आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और गाना भी उतना ही खूबसूरत था जिसे आपने अभी सुना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है जी आपके पास? अगला गाना मेरे पास ये भक्ति गीत है रोम रोम में बसने वाले राम हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जगत के स्वामी मैं तुझसे क्या हूँ ये पूरी भक्ति भक्तिभाव से गाया गया गाना है इस गाने में पूरी श्रद्धा है आप इस गाने को इस इस भक्ति के गीत में आप जैसे पूरे उसमें बह जाते हैं मेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकड़ ही बन जाए इसके बोल बहुत मीठे और प्यारे हैं आप इसको इसको हमारे इसको बहुत एंजॉय करें जी जी है ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आई थी 1968 में राम महेश्वरी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसका नाम था नील कमल और ये जो फिल्म है इसमें एक कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताई गई है सीता नाम की एक लड़की होती है जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है <laughs> और फिर इसका कारण जब पूछा जाता है उन्हें तो बहुत जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है और वो उसे पिछले जन्म की याद आती रहती हैं और पिछले जन्म में उसके जो प्रेमी होते हैं उसकी याद में वो रात में चलने लगती हैं तो इस तरह की कहानी इसमें बताया गया है नील कमल शायद आपने देखी होगी तो आपको कहानी पूरी याद आ गई होगी तो चलिए इस फिल्म का जो आपने गीत याद कराया विभाजी बहुत ही खूबसूरत है तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं इस गीत की तरफ आप सुना है वीडियो पुने की आवाज खुश रहो खुशिया काटो जाने जो तुझे पाओ वो तुझे जानी भेदे राखो 107.8 खुश रहो, नमस्कार, आप सुन रहे जितना सोचो जितना समझो उतनी नई बातें इसमें आ जाती है इंसान को पूरी तरह से अगर एक दुकान की तरह देखे तो उसमें जुबान उसका ताला है और जब थाला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की आप सुना है रेडियो आवाज 1.07.8 एफएम सेवन साथियों जब भी हम लोग बोलते हैं हमारे बोल लोगों को बता देता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरह का है इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है बोलो तो, तो तोल के बोलो और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बोलो तो बस मीठे बोल ही बोलो <laughs> आइए आगे बढ़ते है विभाजी कैसे है आप जी मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ जैसा आपने कहा बोलो तो मीठे बोलो बड़े सोच के बोलो और बाकी ये इसमें बहुत सच्चाई है ये बोल ही है जो हमारा दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं और बोल ही है जो हमेशा याद रह जाती है चेहरे बदल जाते हैं पर्सनैलिटी बदल जाती है जो हमारे बोल है ये कहीं ना कहीं जाके अंदर छू जाते हैं कहीं तो अगला गाना मैं मस्ती भरा थोड़ा रोमांटिक गाना है थोड़ा नहीं खूब रोमांस से भरा हुआ ये गाना इसी से फिल्माया गया है रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए, जाए। <laughs> चलिए रूप मस्ताना तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती है आ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर पिक्चर है इसकी आवा बहुत ही पॉपुलर गाना है आराधना इस एलबम का है और इस फिल्म की कहानी बड़ी ट्रेजेडी वाली बताई गई है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी को बताया गया और करना है और राजेश खन्ना हवाई जहाज चलाते हैं आर्मी ऑफिसर है लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो शर्मिला टैगोर अकेली रह जाती है और फिर उसके साथ जो कहानी बनती है अपने बेटे को बड़ा करने का उसे आर्मी ऑफिसर बनाने का जो सपना उन लोगों ने देखा था प्रेम कहानी में तो उसे सच बनाने में उनकी पूरी तपस्या लग जाती है कई मुश्किलें आती हैं सारी मुश्किलें इवन उन्हें दो बार जेल जाना पड़ता है और दो बार जेल जाकर भी वो अपने बेटे को बनाती है आर्मी ऑफिसर और बाद में उसकी आराधना जो है सफल हो जाती है और उसके कहानी में लास्ट में एंडिंग बहुत अच्छी तरह से बताई गई शर्मिना टैगोर जो है अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मेडल पहनाती है उसके आर्मी में अचीवमेंट के लिए तो कहानी को बड़ा ही सुंदर ढंग से फिरया गया है पूरी जो फिल्म है शर्मिना टैगोर पर ही पिक्चराइज आईकोन सेंटर उनपे ही ये फिल्म बनी है तो आइए इस फिल्म का जो गीत आपने याद करा इस गाने को सुनते हैं बहुत ही मस्ती भरा गीत है जैसे विभाजी ने कहा आप सुना है प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है आये शराबी मौसम बहराए मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे आंखों से आखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे मौज कोई साहिल से चझराए मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए जमाना दूर ही रहना पास आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मुस्काना प्यार मेरा सुन रेडियो एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुश बाटो। क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और खाबो के सफर में मस्ती भरा गीत आपने सुना और कहते हैं ये वो चीज है जो हमने मुफ्त में मिलती है वक्त दोस्त और रिश्ते मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते है। <laughs> आप बंजीरो है, का हैं आप हैं अगला गाना मेरे पास है जैसे की आपने कहा की जब ये खो जाते हैं ये रिश्ते या दोस्त तो हम उनको ढूंढते हैं और ये भी अपने रूटे हुए दोस्त को ही मना रहे हैं राज कपूर कह रहे हैं रुक जाओ जाने वाली रुक जा नजरों में तेरे में बुरा सही आदमी बुरा नहीं का तो ये नशे में है, हाथ में हैं हाथ सहारा ले दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहराए जी जी जी ये गीत आपने याद कराया है कन्हैया इस एलबम से है जो नाइनटीन फिफ्टी सेवन में या फिफ्टी नाइन में रिलीज हुई थी और कहानी बड़ी सुंदर है कन्या नाम का व्यक्ति जो है एक फेमस व्यक्ति है और बहुत ही मनचला व्यक्ति है और लेकिन इस नाम के प्यार में एक हीरोइन पड़ जाती है और जब प्यार करने लगती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है उसके पहले उन्हें पता चल जाता है कि व्यक्ति नशे में है और नशा करता है तब उसकी जो प्यार की कहानी है पूरी तरह से हावे की तरह खत्म हो जाती है हावे में हुड़ता हुआ प्यार नजर आता है तो ऐसी कहानी यहाँ पर बताई गई है फिर बाद में एंडिंग हैप्पी एंडिंग है <laughs> तो चले इस फिल्म की जो कलाकार है वो है राजकपूर नूतन ललिता पवार मदन पुरी इस फिल्म में काम किया है तो आशा करता तो हूँ आपने फिल्म देखा हो तो बहुत ही एन्जॉय करेंगे लेकिन अब इस गाने की तरफ चलते हैं ये मस्ती भरा गीत है बहुत ही खूबसूरत गीत है जो रुक जाओ जाने वाली रुक वाल इस तरह के बोल है शैलेंद्र साहब ने इसे लिखा है मुकेश साहब ने गाया है शंकर जैकिसन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम खुश रहो खुशियां बांटो रुक जाने जा वाली रुक जा मैं तो राख फेरी मंजिलका नजरों में फेरी मैं बुरा ही आदमी बुरा नहीं दिल का आदमी बुरा नहीं दिल का रुक जा ओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंद दिल का नजरों में तेरी मैं बुरा ही आदमी पूरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का सुन है रहे हैं रेडियो एक आवाज सात दशमलव आठ खुश रहो खुशिया बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत आप सुना रहे हैं विभाजी थैंक यू सो मच और अब आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे, पे पहुंचे हैं और कहते हैं सबको पता है की मौत आनी है एक दिन फिर भी बेखबर सब यू ही दिए जा रहे हैं और को तो नसीद देते हैं खुश रहने की और खुद है कि के ये भी ज़िंदगी की सच्चाइयों पे ही है रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ ये जिंदगी की सच्चाई पे ये गीत है कही बहुत प्यार है तो कहीं खंजप भी है बस इसी सच्चाई का रूप को बयान करते हुए ये गीत है वो रह गुजर मंजिल की थी उसको मैं अब कर चुपचाप देखता क्या बात बहुत ही खूबसूरत गाने आपने आज के इस एपिसोड में सुनाए और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा बहुत ही इंजॉय किया होगा उन्होंने आज के इस एपिसोड को और कहते हैं कि रूटे हुए अपनों को मना लूँगा एक दिन रूटे हुए अपनों को मना लूँगा एक दिन दिल का घर फिर से बसा लूँगा एक दिन लगने लगे जहाँ से हर मंज़र मेरा मुझे ख्वाबों का वो जहाँ बना लूँगा एक दिन अभी तो शुरुआत हुई है इस सफ़र की बेरंग जिंदगी में रंग सजा लूँगा एक दिन <laughs> तो थैंक यू सो मच विभा जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत खूबसूरत गाने सुनाने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते हम लोग रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ मैं ये गजल आप सबको सुना रहे हैं आप सब के लिए छोड़े जा रहे हैं आप सभी खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमागनी खुश रहो खुशिया बाटू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 बचपन का लम्हा उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता हाथों में सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ रिश्तों के सारे में जल चुपचाप देखता चाप देखता हाथों में सबके खंजर हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता कभी जो मंज़िल की इप्तदा थी का सारे पसा। वो रह गुजर कभी जो मंजिल की इब्तार थी।, थी उसको मैं अब पलट कर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 up dek ta